शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा दुर्बल को अधिक सहायता मिले भारत के सभी अनर्थों की जड़ है गरीबों की दुर्दशा पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे दानव हैं उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब देवता हैं इसीलिए हमारे गरीबों की उन्नति करना सहज है हमारी जनता बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ निर्धनता अपराध नहीं है हमारी जनता हिंसक नहीं है अमेरिका और इंग्लैंड में इंग्लैंड में मैं कई बार केवल अपनी अलग वेशभूषा के कारण ही लोगों द्वारा आक्रांत हुआ हूं, पर भारत में मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि भीड़ किसी व्यक्ति की वेशभूषा के कारण उसके पीछे पड़ गई हो अन्य सभी बातों में हमारी जनता यूरोप की जनता की अपेक्षा कहीं अधिक सभ्य है उन्हें हमें लोकोपयोगी शिक्षा देनी होगी हमें अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित की हुई योजना के अनुसार चलना होगा अर्थात सब आदर्शों को धीरे धीरे जनता में पहुंचाना होगा उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाइए अपने बराबर उठाइए उन्हें लौकिक ज्ञान भी धर्म के द्वारा दीजिए मनुष्य भगवान है नारायण है आत्मा में स्त्री पुरुष नपुंसक तथा ब्राह्मण छत्री आदि का भेद नहीं है ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सब कुछ नारायण है कीट अल्प अभिव्यक्त लेस मैनिफेस्टेड तथा ब्रह्म अधिक अभिव्यक्त मोर मैनिफेस्टेड हैं जिन कार्यों से जीव को धीरे धीरे अपने ब्रह्म भाव के अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है वे ही अच्छे हैं और जिनके द्वारा उसमें बाधा पहुँचती है वे बुरे हैं अपने में ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का यही एकमात्र उपाय है इसी विषय में दूसरे की सहायता करना सबके स्वभाव में भेद होने पर भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए इसके बावजूद यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए अर्थात चांडाल के लिए शिक्षा की जितनी जरूरत है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो चांडाल के लड़के के लिए दस शिक्षक चाहिए कारण यह है कि जिस बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता प्रकृति के द्वारा नहीं हुई है उसे अधिक सहायता देनी होगी चिकने चुपड़े पर तेल लगाना तो पागलों का काम है द पुअर द ड्राउन ट्रोडन द इग्नोरेंट लेट दिस बी योर गाड पद तथा अज्ञ तुम्हारे ईश्वर बने आत्मवत्मभूत सु क्या यह वाक्य केवल पोथी में बंधी रहने के लिए है जो लोग गरीबों को रोटी का एक टुकड़ा नहीं दे सकते वे फिर मुक्ति का मुक्ति क्या दे सकते हैं जो दूसरों के श्वास प्रश्वासों से अपवित्र बन जाते हैं वे फिर दूसरों को क्या पवित्र बना सकते हैं जिनका रक्त शोषण करके हमारे भद्र लोगों ने अपने खिताब प्राप्त किए हैं और कर रहे हैं उन बेचारों के लिए एक भी संस्था नज़र नहीं आई मुसलमान कितने सिपाही लाए थे यहाँ अंग्रेज कितने हैं चांदी के छः सिक्कों के लिए अपने बाप और भाई के गले पर चाकू फेरने वाले लाखों आदमी सिवा भारत के और कहाँ मिल सकते हैं सात सौ वर्षों के मुस्लिम शासन में छः करोड़ मुसलमान और सौ वर्षों के ईसाई राज्य में बीस लाख ईसाई क्यों बने मौलिकता ने देश को क्यों बिल्कुल त्याग दिया है क्यों हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोप वालों के साथ बराबरी करने में असमर्थ होकर दिनों दिन लुप्त होते जा रहे हैं परंतु वह कौन सी शक्ति थी जिससे जर्मन कारीगरों ने अंग्रेज कारीगरों के सैकड़ों वर्षों से जमे हुए आसन को हिला दिया केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा